चलिए मंत्रीजिए ओ सहनाव सहलो भुन सह वीय केजस्व नधीतमस्त मिद्विषा वह शांति शांति विक्षेपों के साथ उत्पन्न होने वाले जो अन्य पांच प्रकार के भाव थे दुख दौरमस्य अंगजयत्व श्वास और प्रश्वास तो इनका कल हमने विवरण देखा अब आगे ये सारे विक्षेप और उनके साथ उत्पन्न होने वाले दुख इत्यादि इन सब को दूर करने के लिए इनको नष्ट करने के लिए वैसे तो पीछे बता चुके हैं ईश्वर प्रणिधान इत्यादि क्योंकि उसी का फल था ये तथा प्रत्यक्ष चेतनाधिकमो अप्य अंतराया भावश्य अंतराय का अभाव उनसे होना ही था लेकिन उसको पुनः याद दिलाने के लिए एक विषय का उपसंहार करते हुए आगे व्यास जी भूमिका बनाते हैं अगले सूत्र की कि अथ एते विक्षेपा ये जो विक्षेप हैं नौ ये समाधि प्रतिपक्षा समाधि के ये कौन है प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष। इनके विरोधी रुकावट डालने वाले बाधक तत्व इनके शत्रु और इनका निरोध कैसे किया जाएगा तो उत्तर दिया कि ताभ्याम एवं उन्हीं दोनों के द्वारा वो कौन से दो उपाय हैं तो अभ्यास वैराग्य अभ्याम अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निरोध व्या इनको रोकना चाहिए इनका प्रयास करना चाहिए अब उसमें अभ्यास शब्द के पीछे व्याख्या की थी कि तत्र स्थित यत्नोभ्यास चित्त की स्थिति को संपादन करने के लिए जो यत्न करते हैं उत्साह अंदर उत्पन्न करते हैं तो उसी को वहां अभ्यास कहा गया था और अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोध सूत्र में अभ्यास की क्या व्याख्या की थी चित्त की नदी दो प्रकार की बताई थी जो कल्याण की ओर भी बह रही है और पाप की ओर भी बह रही है तो उसमें अभ्यास के द्वारा क्या करते हैं और वैराग्य के द्वारा क्या करते हैं उन दोनों में जो चित्त की नदी के दो प्रवाह हैं दो दिशाओं की ओर उसमें अभ्यास अपनी भूमिका किधर निभाएगा और वैराग्य किधर निभाएगा हाँ वैराग्य के द्वारा जो पाप की ओर प्रवाह जा रहा है उसमें अड़चन डाली जाती है क्योंकि वैरागी का अर्थ है राग हटाना अब राग हटाएंगे तो पाप की ओर प्रवाह रुकना ही है और अभ्यास के द्वारा जो कल्याण की ओर प्रवाह है वो जा नहीं रहा है अभी वहां रुकावट पहले से बनी हुई है उसमें कूड़ा करकट आ रहा है उसके प्रवाह में उसकी सफाई करना उसको साफ करना उधर उसका प्रवाह खोलना तो यह भी अभ्यास का अर्थ पीछे किया था और फिर इस कार्य को संपादन करने के लिए जो अपने अंदर उत्साह यत्न होता है वो भी अभ्यास है तो उस अभ्यास के विषय को उपस करते हुए उसका उपसंहार समाप्ति अब यहां पर उसका उपसंहार होगा तो आगे कहा कि तत्र अभ्यासस्य विषय उपसंहरण अभ्यास रूपी विषय का उपसंहार करते हुए इदम आह यह सूत्र पतंजलि जी ने कहा तो सूत्र बोलेंगे तत्प्रतिषेधार्थम तत एक तत्वाभ्यास तथ तत्वा तत, अब ये तत शब्द किसको कहेगा पीछे कहे गए विक्षेप उन विक्षेपों को प्रतिषेधार्थम उनका प्रतिषेध करने के लिए उनकी निवृत्ति करने के लिए उनका विनाश करने के लिए क्या उपाय है कि एक तत्व का अभ्यास करना तो ये अभ्यास शब्द फिर वही आया हुआ है इसीलिए कहा है उपसंहार इस तरह से तीन रूपों में हम इनकी हमने इसकी व्याख्या को देखा एक तो पीछे प्रथम सूत्र में उसमें आई ही थी अभ्यास वैराग्य अभ्याम में दूसरा फिर तत्र स्तो यत्न अभ्यास है दूसरी बार आया ये शब्द और इस सूत्र में तीसरी बार है ये उपसंहार है इसका तो एक तत्व का अभ्यास करने का यहां निर्देश कर रहे हैं अब एक तत्व कई हो सकते हैं तो वैसे तो सबसे अच्छा अर्थ इसका जो स्वीकार किया गया है वो ईश्वर का ब्रह्म तत्व का अभ्यास करना उसका चिंतन करना उसको बार बार उठाना एकांत में बैठ करके और उसी के स्वरूप के विषय में जो भी उसके गुणधर्म बताए गए हैं उन पर चिंतन करना बहुत गहराई से और अन्य कोई अर्थ लेते हैं एक शब्द का तो बहुतों ने आकाश को भी लिया है क्योंकि आकाश भी एक ही है ब्रह्म भी एक ही है एक तो इस रूप में ले सकते हैं और एक शब्द का अर्थ हम अन्य पदार्थों में भी ले सकते हैं जैसे जीवात्मा है लेकिन अनेक है संख्या में परंतु किसी एक जीवात्मा को हमने आलंबन का विषय बना लिया या किसी अन्य जो वस्तुएं हैं उनमें से किसी एक को विषय बना लिया कहने का तात्पर्य कि चित्त में जो भी आलंबन का विषय बनाया जाए तो वह विषय लगातार बना रहे जब तक भी हमें अभ्यास करना है एक मिनट पांच मिनट दस मिनट एक घंटा जब तक भी करना है विषय बदले नहीं इसे कहते हैं एक तत्व का अभ्यास क्योंकि यह एकाग्रता के संपादन की बात चल रही है तो एक तत्व के अभ्यास में कुछ भी ले सकते हैं लेकिन सबसे अच्छा अर्थ ईश्वर का ही है क्योंकि उससे हमारा सामीप्य उससे हमारी निकटता सबसे अधिक है और उसका अभ्यास करने से हम उसके जो गुण धर्म है उनको भी समझ पाते हैं क्योंकि यदि चिंतन नहीं करेंगे तो ईश्वर हमारे साथ किस किस प्रकार से हमारा उपकार करता है कैसे हम पर कृपा करता है हमारी सारी व्यवस्थाएं कैसे कर रहा है इसकी जानकारी हमें नहीं हो पाएगी तो उसका चिंतन करना किसी मंत्र को आश्रय बना लिया हमने मंत्र में जो ईश्वर की विशेषताएं बताई जा रही है तो उन पर चिंतन करना या ओम शब्द के ही अर्थ पर विचार करना तो कई प्रकार से हम ईश्वर को ले सकते हैं यहां भाष्य देखिए आगे कि विक्षेप प्रतिषेधार्थम विक्षेप को नष्ट करने के लिए एक तत्वावलंबनम एक तत्व ही अवलंबन है जिसका एक तत्व का आश्रय लिया हुआ है जिसने ये चित्तम का है विशेषण ऐसे चित्त का अभ्यसे अभ्यास करना चाहिए उसको उस विषय पर टिकाना चाहिए हमारी वृत्ति उस काल में अन्य किसी विषय की ओर न जाए प्रयास करते करते यदि जा भी रही है तो तुरंत उसको हम पकड़ भी लें पकड़ेंगे जब जब हम क्या निश्चय करके बैठे हैं ये पता रहे और अगर निश्चय ही नहीं किया है हमने किस विषय पर हमें चिंतन करना है तो कभी कोई विषय आएगा कभी कोई विषय आएगा चलता रहेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कब विषय बदल गया हमारा ट्रैक कब चेंज हो गया पता ही नहीं चलेगा और आते रहेंगे विषय आते रहेंगे जाते रहेंगे आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन ऐसे जो चिंतन होता है विषय बदलते रहते हैं तो हम किसी विषय में उस जानकारी बहुत अच्छी नहीं प्राप्त कर सकते और जब पता है कि हमें इस विषय पर चिंतन करना है तो उस चित्त हटेगा भी तो हम तुरंत उसको पकड़ सकते हैं जान सकते हैं उसको समझ लेंगे हम इसे कहना कक्षा हो रही है तो इस तरह से व्यास ये कह रहे हैं कि जो भी हमने आलंबन का विषय बनाया है चित्त में वो आलंबन का विषय हमारा लगातार बना रहना चाहिए आप लोग भी करते हैं अभ्यास या नहीं थोड़ा बहुत प्रारंभ तो करना चाहिए इससे देखो केवल आध्यात्मिक उन्नति की बात ही नहीं है भौतिक उन्नति में भी एकाग्रता बहुत काम करती है भौतिक उन्नति में जो व्यक्ति शिखर पर हैं जो शीर्षस्थ कहे जाते हैं बहुत अभ्यास होता है उनको अपने चित्त पर कंट्रोल करने का और इसलिए बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने में वो समर्थ हो पाते हैं और नही तो सामान्य व्यक्ति क्या है एक मामूली सा निर्णय लेने में भी जो है हिचक है वो अंदर से एक डर सा बना रहता है कि पता नहीं ये कार्य में कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा रहता हाँ लेकिन जिसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है तो वह बड़े बड़े निर्णय ले, ले लेता है जीवन में और आजकल बहुत सी ऐसी परंपराएं योग की समाज में चल रही हैं विदेशों में भी हैं कि जहां एकाग्रता का अभ्यास कराते हैं वो एकाग्रता का अभ्यास कोई समाधि प्राप्त करने के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं वो लौकिक समृद्धि में हम कैसे आगे बढ़े बहुत सारे कार्यक्रम इनके चल रहे हैं आपने देखे होंगे बहुत से प्रोग्राम उपलब्ध होते रहते हैं के नाम से तो बहुत और ये एक व्यवसाय का रूप भी धारण कर चुके कर चुका है ये व्यवसाय बन चुका है लोगों का लेकिन वहां वो यही कहेंगे कि देखो यदि आप एकाग्रता का अभ्यास करना जान जाओगे तो आपको ये लाभ होगा ये लाभ होगा तो वो लाभ भौतिक समृद्धि में गिनाई जाएंगे आप व्यापार ठीक तरह से कर पाएंगे आप किसी की बात को समझ पाएंगे किसी से बात कर पाएंगे हैं और अपना जो भी निर्णय है वो शीघ्रता से ले सकते हैं और हमारी पढ़ाई में भी एकाग्रता लाभ पहुंचाती है अब किसी को एकाग्रता एक का अभ्यास नहीं है पढ़ता है बार बार विषय में चित्त एकाग्र हो नहीं पा रहा है तो विषय समझ में ही नहीं आएगा समय अधिक लग जाएगा हाँ समय अधिक लग जाएगा उसमें और लाभ होगा थोड़ा सा और एकाग्रता का अभ्यास हो तो थोड़ा समय लगेगा और लाभ अधिक हो जाएगा विशेष करके जब हम कोई मंत्र या सूत्र या अन्य कोई विषय याद करते हैं और वहां यदि हमारा चित्र विक्षिप्त अवस्था में है तो याद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन अनुभवों से हमने अपने जीवन में देखा है कि एकाग्रता यदि नहीं होगी तो याद करना बड़ा कठिन होता है फिर हम याद करेंगे और जरा देर में भूल जाएंगे क्योंकि गहराई तक तो हमने पकड़ा ही नहीं उसको चित्त के अंदर की तह तक हमें उस विषय को पहुंचाना होता है तो वो एकाग्रता है अब यहां पर आगे जो विषय आ रहा है अब यहां भी आपकी एकाग्रता चाहिए क्योंकि थोड़ा विषय जटिल है ही आगे जो आ रहा है एकाग्रता को बता करके एकाग्रता का परीक्षण करेंगे अब व्यास जी कि देखें आप लोग कितने एकाग्र हैं वास्तव में है क्या कि कुछ मान्यताएं हमारे समाज में अभी से नहीं पीछे से ही चली आ रही हैं अज्ञानता की और वो कभी कोई वर्ग उन अज्ञानता की मान्यताओं को अपना लेता है कभी कोई वर्ग अपना लेता है अभी वी जब उस मान्यता को ले रहे हैं उसका खंडन करने के लिए निराकरण करने के लिए तो इसका अर्थ है उस समय भी ये मान्यता फैली हुई थी अब उस समय किन्होने अपनाया उसको वो कौन से वर्ग कहलाते थे ये नहीं कह सकते लेकिन वर्तमान में जिस मान्यता को ये उठा रहे हैं आगे ये प्रायः करके इस समय बौद्ध मत को मानने वालों में बौद्ध संप्रदाय में और कुछ जैनियों में भी ऐसी मान्यताएं हैं और उनको उठा करके ये दिखाएंगे कि देखो आप कहां भूल कर रहे हैं समझने में तो विशेष करके जो चित्त का स्वरूप है और चित्त से जीवात्मा जो ज्ञान ग्रहण करता है तो आपको पता होगा कि बहुत से लोग चेतन सत्ता को मानते ही नहीं जीवात्मा को नहीं मानते और चित्त को ही चेतन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और कुछ स्थानों पर चित्त को स्वीकार करने पर भी उसका अस्तित्व स्थायी रूप से नहीं मानते वो क्या मानते हैं कि चित्त एक क्षण में उत्पन्न हुआ प्रथम क्षण उसकी उत्पत्ति का मैं इसलिए बता रहा हूं भूमिका पहले आपको सरल पड़ जाएगा समझना यह विषय आगे तो प्रथम क्षण क्या है चित्त की उत्पत्ति का दूसरा क्षण हुआ उस चित्त ने किसी ज्ञान को पकड़ा ये उसके जीवन का काल है द्वितीय क्षण और तृतीय क्षण में वो नष्ट हो गया ठीक है ना अब दूसरा चित्त उत्पन्न होगा तो दूसरा चित्त कौन से क्षण में उत्पन्न होगा चौथे में होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि ज्ञान हर क्षण हो रहा है तो आप संगति कैसे बैठेंगे प्रथम क्षण जो चित्त उत्पन्न हुआ इस प्रथम क्षण को तो अभी छोड़ दो हम वो वाला क्षण लेते हैं जहां ज्ञान ग्रहण किया चित्त ने वो चित्त के जीवन का काल है एक क्षण का तो जिस क्षण में एक चित्त ज्ञान ग्रहण कर रहा है उसी क्षण में दूसरा चित्त उत्पन्न होने को तैयार है अब जिसने ज्ञान ग्रहण किया उसके नष्ट होने का अगला क्षण आ रहा है और वही क्षण अगला वो दूसरे चित्त के जीवन का क्षण होगा है ना तो क्रम चलता रहा न अब ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है ऐसी उनकी मान्यता है लेकिन यहां बात चल रही है चित्त को एकाग्र करने की तो एकाग्र क्या उनके मत में सिद्ध हो पाएगा क्योंकि हर क्षण का हर क्षण की सत्ता अलग अलग हो गई और हर क्षण की सत्ता अलग अलग होने से हर चित्त का विषय एक ही रहा और एक ही विषय उसने पकड़ा और समाप्त भी हो गया वो वो तो मर गया तो एकाग्र ही तो रहा वो एकाग्र का अर्थ क्या एक विषय जिसका आलंबन का बना हुआ है तो एक विषय एक ए, एक क्षण में एक ही ज्ञान को तो पकड़ेगा चित्त अब एक ज्ञान को पकड़ा तो वो एकाग्र ही तो है दूसरा आया वो भी एकाग्र तीसरा आया वो भी एकाग्र तो उनको एकाग्रता का उपदेश दिया जाएगा फिर वो तो बना ही नहीं अन्य क्या विसंगतियां आएंगी वो भी आगे बताएंगे ऐसा मानने पर तो इन्होंने तीन भाग कर दिए हैं इस मान्यता के एक भाग वो है जो संसार में जितने भी पदार्थ हैं जिनको हम जान सकते हैं अपने जीवन काल में उन पदार्थों के साथ एक एक चित्त थक पृथक ये वो मानता है जो चित्त नष्ट होता है ये नहीं मानते लेकिन चित्त अनेक है ऐसा मानते हैं है? मैंने किसी पुस्तक को किसी मैंने एक व्यक्ति को देखा ये चित्त अलग हुआ किसी और वस्तु को देखा ये चित्त अलग हुआ अब जीवन में हम लाखों करोड़ों वस्तुओं को देख लेते हैं जानते हैं चखते हैं केवल देखना ही नहीं ये हर इंद्री के साथ जितने जितने विषय है और उनके विषयों के भेद अलग अलग तो ये संख्या में अनंत बन जाएंगे तो चित्त भी अनंत हो गए और वो चित्त सारे हैं ऐसा मानते हैं वो एक तो ये मान्यता हुई कि चित्त बहुत सारे हैं और हर चित्त का विषय एक ही है यदि हमने किसी मनुष्य को देखा है तो एक चित्त उसका बना वो एक ही चित्त कहलाएगा उसी मनुष्य को हमने कई वर्षों बाद देखा दोबारा अब दोबारा देखा तो दो, दोबारा चित्त दूसरा नहीं वही वाला पहला ही चित्र है वो वो समाप्त नहीं हुआ है लेकिन वो अन्य विषय में न... काम नहीं आएगा अन्य विषय में दूसरा चित्त काम आएगा तो हर विषय को ग्रहण करने वाला चित्त अलग अलग नहीं? और सबकी सत्ता भी है इसमें कोई नष्ट नहीं हो रहा है अब यह कैसे अपने को एकाग्र करेंगे एक तो यह मान्यता बताएंगे ये, इसमें क्या विसंगति आएगी दूसरा एक वर्ग ऐसा है जो चित्त शब्द का व्यवहार नहीं करता है चित्त का तात्पर्य कि चित्त और चित्त में होने वाला ज्ञान अर्थात एक धर्म और एक धर्मी है ना गुण और गुणी अब गुणी को हटा दिया उन्होंने केवल गुण रखा अर्थात केवल ज्ञान और ज्ञान को प्रत्यय शब्द से भी कहते हैं प्रत्यय अर्थात ज्ञान तो केवल प्रत्यय मात्र मानते हैं वो ज्ञान मात्र ही मानते हैं और ज्ञान भी सारे अलग अलग एक विषय का एक ज्ञान दूसरे विषय का दूसरा ज्ञान तीसरे विषय का तीसरा ज्ञान वो ज्ञान का आधार क्या है ऐसा कुछ नहीं मानते वो ज्ञान की ही सत्ता मानते हैं बस वो ज्ञान कहीं पर आश्रय पाए हुए हैं, ये स्वीकार नहीं करते वो एक ये वर्ग है अब तीसरा वर्ग जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी कि हर क्षण जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उस हर क्षण का चित्त भी अलग अलग और वो नष्ट भी होता जा रहा है बचा बचले हैं, बचेगा अंत में एक ही चित पीछे वाले सारे समाप्त हो चुके हैं हर क्षण उत्पन्न हो रहे हैं और हर क्षण नष्ट भी हो रहे हैं ये तीन प्रकार की मान्यताएं हैं इस पर थोड़ा थोड़ा विचार किया है अब देखिए पंक्तियों को कि यस्य यस्य माने जिसके पक्ष में वो कौन है उसका किसी का नाम नहीं लेना यहां पर क्योंकि केवल मान्यता को लिया गया है कौन मानता है इससे कोई मतलब नहीं कोई भी हो सकता है वो तो तू जिसके पक्ष में जिसकी मान्यता में प्रत्यर्थ नियतम ये पहला वाला पक्ष दूसरा प्रत्यय मात्रम ये वही है ज्ञान जिसको कहा मैंने और क्षणिकम चित्तम अब ये चित्तम को तीनों के साथ लगा लो है प्रत्यर्थ नियतम चित्तम प्रत्यय मात्रम चित्तम क्षणिकम चित्तम। तो प्रत्यर्थ नियतम का अर्थ मैंने बताया कि प्रत्येक अर्थ के साथ निश्चित चित्त अर्थ से तात्पर्य यहां पर कोई भी वस्तु संसार का कोई भी पदार्थ तो हर पदार्थ के साथ चित्त पृथक पृथक इसमें नष्ट होने वाली बात नहीं है सबके चित्त पृथक पृथक हैं हर विषय से संबद्ध चित्त अलग अलग जैसे मैंने कोई मंत्र बोला कि ओम भूर्भुव स्व से बोला अब जिस क्षण में मैंने ओ बोला वो चित्त अलग जब ओम के मकार पर आए वो चित्त अलग हो गया है ना अब जितने वर्ण आ रहे हैं उतने ही चित्त माने जाएंगे और जहां प्रवाह चलता है ऐसे ही किसी एक विषय पर हम चिंतन कर रहे हैं लगातार तो वहां हर क्षण का चिंतन का चित्त पृथक पृथक हो जाएगा तो हर वस्तु से संबद्ध प्रत्यर्थ चित्तम एक ये हुआ। दूसरा प्रत्यय मात्रम केवल इसलिए मात्र शब्द लगाया यहां अब यहां इसका अधिकरण इसका आश्रय नहीं स्वीकार करते केवल ज्ञान मात्र बस प्रत्यय मात्र ज्ञान ही है वो ज्ञान किसी में आश्रय पाए हुए ऐसा नहीं वो को, कोई कोई चीज नहीं स्वीकार कर रहे और तीसरा है क्षणिकम हर क्षण नया नया उत्पन्न हो रहा है पीछे पीछे का समाप्त हो रहा है तो ऐसे जो चित्त हैं तो कहा कि तस्य अर्थात उस व्यक्ति के पक्ष में जिसकी ऐसी मान्यताएं हैं उसके पक्ष में सर्वम एव चित्तम एकाग्रम सारे ही चित्त एकाग्र हैं क्योंकि प्रत्यर्थ नियत वाले में हम देखते हैं तो वहां एक एक विषय के लिए एक एक चित्त निश्चित है तो वह विषय उसके लिए एक ही विषय तो रहा तो वह एकाग्र ही तो कहलाएगा है जब हर विषय का चित्त अलग अलग है तो प्रत्येक चित्त एक ही विषय का तो आलंबन लिया उसने तो वह एकाग्र ही तो है तो वही कहा कि तस्य तस्वर्वम एवं चित्तम एकाग्रम उसके तो सारे ही चित्र एकाग्र ही माने जाएंगे नास्ती एवं विक्षिप्तम वहां विक्षिप्त शब्द का हम कैसे प्रयोग करेंगे विक्षिप्त का तब प्रयोग करें कि चित्त एक है और विषय बहुत सारे हैं कभी इस विषय को पकड़ रहा है कभी इस विषय को कभी इस विषय को लेकिन यहां तो हर विषय को पकड़ने वाला चित्त भी पृथक पृथक है तो सारे एकाग्र तो हो गए तो इस तरह से उसको एकाग्रता का क्या पाठ पढ़ाया जाएगा लेकिन आगे क्या समस्या आएगी इस मान्यता में वह आगे बताएंगे अब पहले वाले पर विचार करते हैं प्रत्यर्थ नियतम वाले पर यदि पुनः इदम अब वो यदि ये कहता है जैसे उससे कहा गया कि भई चित्त की एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए और वो करते भी हैं अभ्यास अब करते हैं अभ्यास और जब ये बात बताई गई और उनकी मान्यता को भी हमने देख लिया पहले अब वो ये तो कहेगा नहीं कि हम एकाग्रता का अभ्यास नहीं करते वो तो कहेगा हम भी एकाग्रता करते हैं लेकिन जब उससे पूछा गया कि तुम एकाग्रता कैसे करते हो क्योंकि तुम्हारा तो हर विषय से संबद्ध चित्र अलग अलग है तुम कैसे कहोगे कि हम एकाग्रता का अभ्यास करते हैं एकाग्रता तो पहले से ही तुम्हारे साथ में तो तो उसका यह कहना हुआ कि यदि पुनरिदम यदि वह यह कहता है कि सर्वतः प्रत्याहरित्य सारे विषयों वाले चित्तों को प्रत्याहरित्य का अर्थ होता है इकट्ठा करके एक जगह लाना मान लो हमने कल्पना करके एक करोड़ चित्त मान लिये यद्यपि एक करोड़ चित्तों के विषय भी एक करोड़ ही हुए लेकिन उसका कहना यह है कि हम उन एक करोड़ चित्तों को इकट्ठा कर लेते हैं और एक विषय पर लाते हैं हैं? और इसको हम एकाग्र बोल देंगे तो यदि वो ऐसा कहता है तो क्या होगा कि सर्वतः प्रत्याहृत्य एकस्मिन अर्थे समाधी एक अर्थ में हम उसको सारे चित्तों को ला करके समाहित करते हैं एक अर्थ में लगाते हैं एक विषय में लगाते हैं ऐसा ही है वो कहता है तदा भवती एक हैं। तदा भवती एकाग्रम और इस स्थिति को हम एकाग्र कह देंगे तो ऐसा मानने पर अतो न प्रत्यर्थ नियतम फिर ये प्रत्यर्थ नियत वाली जो मान्यता है इसकी रह जाएगी फिर नहीं तो इस तरह से जो व्यक्ति जिस मान्यता को लेकर के बातचीत प्रारंभ कर रहा हो और अपने वार्तालाप में किसी ऐसे स्थल पर आ जाए जहां वह अपनी बात का ही खंडन कर दे तो इसे एक दोष माना गया है और इस दोष का नाम होता है वदतो व्याघात अपनी ही बात को काट लेना अपनी ही बात का खंडन कर देना क्योंकि जब उसने ये स्वीकार कर लिया कि सारे चित्तों को हम एक विषय पर ले आते हैं और हम इसको एकाग्र एक मानते हैं तो फिर तुम्हारे सारे चित्त अलग अलग विषय वाले कहा हुए वो तो एक विषय पर भी ले आए तुम तो उसकी मान्यता स्वयं ध्वस्त हो गई वो तो हमारे पक्ष में आ गया फिर अब केवल यही बात तो रहेगी कि सारे चित्त एक विषय पर लाए या एक ही चित्त भिन्न भिन्न विषयों को पकड़ता है इतना ही तो मात्र रह गया कहना लेकिन सारे चित्त फिर कहने का औचित्य क्या रहा उसकी संगति लगाएंगे कैसे वो सारे चित्त हैं कहां जब तुम एक ही विषय पर सबको लगा रहे हो तो वो कार्य तुम्हारा एक चित्त से ही बन जाएगा कि हमने लाखों करोड़ों चित्तों को इकट्ठा करने की आवश्यकता ही क्या रही फिर वो तो काम एक ही चित्त से हो जाएगा तो कह तो वही डाला उसने लेकिन वो इस बात से डर रहा है कि अपनी मान्यता कैसे छोड़ी जाए लेकिन वाक्य जो बोला है उसने उसमें तो उसने मान्यता का खंडर कर ही दिया अपना तो ये संगति उसकी नहीं लग पाती अब आगे देखिए ये जो प्रत्यय का प्रवाह जो था ज्ञान मात्र केवल दूसरा वाला पक्ष कि योपि सदृश प्रत्यय प्रवाहेण चित्तम एकाग्रम मन्यते और जो ये कहता है कि केवल ज्ञान मात्र ही होता है कोई चित्त अलग से नहीं है और ज्ञान प्रत्येक क्षण नया नया होता जाता है जैसे कोई व्यक्ति दीपक को जलता हुआ देख रहा है अब दीपक किलो मान लीजिए किसी ने एक मिनट तक देखी लगातार और एक मिनट में हमने 60 सेकंड उसको एक क्षण मान लिया कल्पना करके तो 60 प्रकार के ज्ञान हुए अब 60 प्रकार के ज्ञान का ये क्या है प्रवाह चला प्रवाह इसलिए कहा कि ये सदृश प्रत्यय प्रवाह प्रथम क्षण में भी हमने लो को ही देखा द्वितीय क्षण में भी ऐसे ही उसी लॉ को देखा अर्थात विषय बदला नहीं तो विषय बदला नहीं इसे कहते हैं सदृश प्रत्यय प्रवाह समान ज्ञान का प्रवाह तो समान ज्ञान का प्रवाह चलता रहा अब जो ये कहता है कि प्रत्येक ज्ञान पृथक पृथक है उसका किसी और के साथ संबंध नहीं है जो प्रथम ज्ञान था वो अलग हो गया द्वितीय क्षण का ज्ञान वो अलग हुआ तृतीय क्षण का अलग हुआ तो वही कह रहे हैं यहां पर कि योपि सदृश प्रत्यय प्रवाहेण चित्तम एकाग्रम मनते जो ये कहता है कि सदृश प्रत्यय प्रवाह के द्वारा हम चित्त की एकाग्रता को मान रहे हैं मान लेते हैं तो तस्य एकाग्रता उस व्यक्ति के द्वारा कही हुई एकाग्रता यदि प्रवाह चित्त से यदि पूरे प्रवाह चित्त का धर्म है यहां प्रवाह चित्त का तात्पर्य हो गया कि एक मिनट तक जो ज्ञान का प्रवाह चलता रहा उस पूरे प्रवाह का यानी कि साठों क्षणों का एक मिनट में जो साठ क्षण हुए साठ सेकंड उन साठों क्षणों का उसका जो प्रवाह है पूरा इकट्ठा ले लिया उसने और उसको यदि वो एकाग्र कह रहा है हु? तो तस्य एकाग्रता यदि प्रवाह चित्त से धर्म एकम नास्ती प्रवाह चित्तम तो उसको एक संख्या कैसे दी जाएगी फिर अगर उसने साठों क्षणों के ज्ञान को इकट्ठा मान लिया तो फिर उसको एक संख्या नहीं दे सकते और एक संख्या यदि मानेंगे तो फिर वही बात आ गई फिर तो एक ही चित्त हो गया वो तो इसलिए उसका भी पक्ष खंडित होता है तदा एकम नास्ती प्रवाह चित्तम क्षणिकत्वाद क्योंकि क्षणिक हर ज्ञान को वो क्षणिक मान रहा है एक एक क्षण का एक एक ज्ञान मान रहा है वो और एक एक क्षण का एक एक ज्ञान मान रहा है तो पहली बात तो उनको इकट्ठा करना वो संभव नहीं होगा और अगर इकट्ठा करना वो स्वीकार कर रहा है तो फिर वो एक ही चित्त तो हो गया वो पृथक पृथक मानने की फिर क्या आवश्यकता है और यदि वो ये कहता है कि हम साठों क्षणों को इकट्ठा नहीं करते उनका अलग अलग अलग अलग जो एक एक अंश है जिसे जो प्रवाह चल रहा है तो प्रवाह का अंश उसकी इकाई वो एक क्षण मानी जाएगी जैसे अन्य वस्तुओं में हम देखते हैं कि हमारा शरीर है तो शरीर की इकाई क्या है कोशिका कोई मकान बना हुआ है कोई दीवार बनी हुई है उसकी इकाई क्या है उसकी एक ईट तो ये क्या हो गया अंश तो प्रवाहांश से प्रत्ये धर्म यदि वो ये कहता है कि जो प्रवाह का अंश है एक एक क्षण में उत्पन्न होने वाला ज्ञान और वही धर्म है तो सर्व सदृश प्रत्यय प्रवाही वृश प्रत्यय प्रवा अब चाहे वो एक क्षण में उत्पन्न होने वाला ज्ञान वो चाहे एक पदार्थ के संबंध में हो जैसे दीपक की लो अथवा भिन्न भिन्न विषय वाला हो कि हमने प्रथम क्षण किसी और को देखा दूसरे क्षण किसी और वस्तु को देखा तीसरे क्षण किसी और वस्तु को देखा अलग अलग विषयों से संबद्ध ज्ञान इसे कहते हैं विसदृश्य प्रत्यय प्रवाह और एक ही विषय से संबद्ध कई क्षणों का ज्ञान इसे कहेंगे सदृश प्रत्यय प्रवाह तो दोनों में से कोई सा भी मान ले हम तो प्रत्यर्थ नियतवाद उस अवस्था में भी उसका एक एक जो ज्ञान है जो एक एक क्षण में उत्पन्न हो रहा है उसका विषय भी तो एक ही रहा तो वहां भी उसकी चित्र एकाग्रता मानी जाएगी फिर वो एकाग्रता संपन्न कहां से करेगा फिर वो चाहे सदृश प्रत्यय प्रवाह हो या विसदृश प्रत्यय प्रवाह हो है तो उसका एक क्षण का ही ज्ञान क्षणिक ज्ञान कहलाएगा यह तो क्षणिक ज्ञान एक क्षण के ज्ञान में उसके आलंबन का विषय एक ही रहा तो वो भी एकाग्र ही कहलाएगा फिर तो इस तरह से प्रत्यर्थ नियतत्वाद एकाग्रम एवं वह एकाग्रही है इति विक्षिप्त चित्तम विक्षिप्त चित्त अनुपत्ति ही चित्त को विक्षिप्त माना जाए भिन्न भिन्न विषयों से संबद्ध माना जाए एक ही चित्त को ये उसके पक्ष में सिद्ध नहीं होगा अनुपत्ति तस्मात इसलिए एकम चित्त एक है हैं और अनेकार्थ अनेकार्थम अनेक विषयों वाला है चित्त एक ही है और विषय बहुत सारे हो सकते हैं उसके ज्ञान के उसके आलंबन के ये सिद्धांत पक्ष है एकम चित्त एक है और अनेकार्थम अनेक अर्थ वाला है अनेक विषय वाला है यहां अर्थ से तात्पर्य विषय सारी वस्तुएं जो भी हमारे ज्ञान के बनती हैं अनेकार्थम, और अवस्थितम और अवस्थित भी है ये जो बात कही थी ना क्षणिक वाली कि हर क्षण उत्पन्न हो रहा है हर क्षण नष्ट हो रहा है तो अवस्थित कहां होगा वो तो इसलिए चित्त अवस्थित भी है और ये हर जीवात्मा के लिए सृष्टि के प्रारंभ में मिल जाता है परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में ही एक एक चित्त सबको बना करके देगा और वो सारे सृष्टि काल में जब तक मुक्ति न हो जाए उसमें चाहे कितनी ही सृष्टियां बीत जाएं फिर तो एक सृष्टि के पूरे काल में वो एक ही चित्र रहेगा बदलेगा नहीं और कब कब नष्ट होता है वो दो अवस्थाओं में कौन कौन सी प्रलय और मुक्ति प्रलय कालम फिर नष्ट होगा नई सृष्टि सृष्टिकालम फिर बन जाएगा लेकिन मुक्ति बीच में हो गई प्रलय नहीं आ पाई तब भी समाप्त हो जाएगा फिर मुक्ति से लौटेगा जीव आत्मा फिर चित्त बने मिलेगा उसके लिए कहने का तात्पर्य पूरे सृष्टि काल में अगर मुक्त नहीं हो रहा है जीव तो एक ही चित्त चलता रहेगा इसलिए कहा अवस्थितम एकम अनेकार्थम अवसितम चित अब ये जो बात थी क्षणिक वाली कि हर क्षण चित्त उत्पन्न हो रहा है और हर क्षण नष्ट भी हो रहा है यानी कि हर क्षण नया नया नया नया चित्त बनता जा रहा है अब यहां समझने की बात है कि मान लो हमने एक क्षण लिया एक क्षण में एक चित्त ने एक ज्ञान किया अब दूसरे क्षण दूसरा चित्त है तो पहले वाले चित्त ने जो मर चुका है उसने क्या ज्ञान किया था यह दूसरे क्षण वाले चित्त को पता लग जाएगा नहीं लगेगा ना मान लो आपने एक वर्ष पहले किसी मनुष्य को देखा अब उस समय का चित्त वो तो और ही था ना वो तो नष्ट हो गया मर गया अब एक वर्ष बाद हमारे सामने वही व्यक्ति फिर आया तो हमें क्या ऐसा लगता है कि हमने कभी इसको देखा ही नहीं है हमें क्या अनुभव हो रहा है अरे ये।, ये वही है तो वही है ये ज्ञान आ कहां से गया क्योंकि जिसने एक साल पहले उस व्यक्ति के विषय में ज्ञान किया था जिस चित्त ने उसको तो मरे हुए एक साल हो गया और उसका ज्ञान जो वर्तमान में हम देख रहे हैं उस व्यक्ति के लिए ये नया चित्त है ये तो नया उत्पन्न हुआ है ना तो जो पीछे चित्त था वो तो समाप्त हो गया उसका ज्ञान इस नए वाले चित्त को कैसे मिल गया ये ज्ञान ट्रांसफर कैसे हो गया अगर कोई ज्ञान का आश्रय कोई अधिकरण न माने तो क्योंकि जिनकी ये मान्यता है वो जीवात्मा को तो मानते ही नहीं, नहीं और चित्त को भी अलग अलग मान रहे हैं क्षणिक चित्त उत्पन्न हो रहा है नष्ट हो रहा है उत्पन्न हो रहा है नष्ट हो रहा है, है तो हमारे जीवन का व्यवहार चलेगा कैसे और व्यवहार उनका भी चल रहा है व्यवहार वो भी कर रहे हैं लेकिन व्यवहार में जो सत्यता है उसको नहीं पकड़ पा रहे चित्त को नष्ट होता हुआ भी मान रहे हैं और ये पहचानने वाली बात वो भी करेंगे कि हाँ ये वही है तो तुमने ये कह कैसे दिया ये वही है ये पता कैसे लगा क्योंकि पीछे का ज्ञान किसी और चित्त ने किया था वर्तमान में कोई और चित्त ज्ञान कर रहा है जैसे हम भिन्न भिन्न मनुष्यों को देखते हैं तो दूसरे के दूसरे मनुष्य के द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम नहीं पकड़ पाते हमें क्या पता भी? दूसरे ने क्या जाना है क्या देखा है क्या चखा है क्या छुआ है तो ऐसे ही हमारे चित्त भी तो अलग अलग हो गए सारे जिन्होंने ज्ञान को ग्रहण किया है और वो सारे नष्ट होते जा रहे हैं हर क्षण हर क्षण नए नए उत्पन्न हो रहे हैं तो ये चल जाएगा जीवन का व्यवहार मान करके तो वही आगे कह रहे हैं कि यदि च चित्तम चित अनविता स्वभाव भिन्ना प्रत्यया जाएरन यदि चित्ते न एक एक चित्त से अनवित अननवित, असंबद्ध एक चित्त से असंबद्ध क्योंकि एक चित्त उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया तो बहुत सारे विषय एक चित्त से संबद्ध हैं या असंबद्ध हैं वो तो नष्ट हो रहा है चित्त लगातार यानी कि बहुत सारे विषय एक चित्त से नहीं जुड़ सकते है ना एक चित्ते न चित न और स्वभाव भिन्न प्रत्यय यहां स्वभाव भिन्न इसलिए कहा कि जैसे नेत्र से हमने किसी को देखा और रसना से उसको चखा तो देखने का ज्ञान यह अलग और चखने का ज्ञान ये अलग यह हो गया स्वभाव भिन्न दोनों ज्ञानों में बहुत अंतर है और देखना जब देखा था किसी पदार्थ को तो उस समय जो चित्र था वो तो नष्ट हो गया अब चखा जिस समय चखने का ज्ञान हो रहा है वो दूसरा चित्त है और वो भी नष्ट हो रहा है तो जिस समय चखा हमने उस समय ये पता लग जाएगा फिर कि जिसको मैंने देखा उसी को चख रहा हूं क्योंकि जिसको देखा वो चित्त दूसरा था वो तो मर चुका और चखने वाला चित्त ये ज्ञान हो रहा है चखने का स्वाद का यह दूसरा है तो दूसरे वालों को क्या पता कि देखा किसने था लेकिन अनुभव क्या बताता है कि जिसको मैंने देखा उसी को चख रहा हूं या जिसको पहले चखा था अब उसी को देख रहा हूं ये वही वही वही के रूप में जो हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है ये तभी संभव है जब हम क्षणिक न माने और चित्त को अवस्थित माने तभी संभव नहीं तो हो ही नहीं सकता तो यदि चित्तम चित्ते न एक न जुड़े हुए स्वभाव भिन्ना प्रत्यय जायरन भिन्न भिन्न स्वभाव वाले प्रत्यय ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं अथ कथम तो किस प्रकार से अन्य प्रत्यय दृष्ट अन्य चित्त के द्वारा जाना हुआ अन्य स्मरता भवे दूसरा चित्त कैसे स्मरण करने वाला बन जाएगा नहीं बनेगा ना दूसरे का ज्ञान किसी और को दूसरे को नहीं हो सकता और मान्यता इनकी है कि हर क्षण चित्त नया नया बन रहा है पीछे का नष्ट हो रहा है मतलब हाँ। तो व्यवहार तो उनका वही हो रहा है जो हम लोगों का हो रहा है हाँ। आश्चर्य की बात तो ये है व्यवहार उनका ये बता रहा है की चित्त एक ही मान करके चल रहे नहीं तो कार्य सम्पन्न हो ही नहीं भाई वो भी तो यही अनुभव करते है की जिसको मैंने देखा था मैं उसी को चख रहा हूँ अनुभव तो उनका ही वही बोलेगा क्योंकि जो सत्यता है वो छिपती नहीं है कभी भी लेकिन शब्दों में क्या कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो चित्र दूसरा था ये तो जबरदस्ती की बात तो हो गई है दूसरा होता है तो है? तो उसका तुम्हें तो कैसे पता लगा दूसरे चित्त ने कौन से फल को देखा था वो खाने वाला जो चित्त है वो दूसरा है उसे क्या पता उसने क्या देखा वो तो खत्म भी हो गया और पूछ भी नहीं सकते उससे कि भाई जिंदा हो तो पूछ भी ले वो तो है भी नहीं अब क्योंकि हर क्षण इनका नया नया बन रहा है और जो सिद्धांत ऐसे होते हैं ना कि क्षणिक वादी उसमें तीन क्षण होते हैं उनके एक उत्पत्ति का मानना पड़ता है एक नष्ट होने का और एक केवल जीवन काल उनका तो तीन क्षण होते हैं बस केवल तो व्यवहार उनके भी यही बता रहे हैं लेकिन कह कुछ और रहे हैं शब्दों में तो अन्य प्रत्यय दृष्ट अन्य स्मरता कथम भवि अन्य के देखे हुए कहा अन्य स्मरण करने वाला कैसे बन जाएगा और अन्य प्रत्यय उपचित ये उपचित यदि ये किसी के पास पुस्तक को संभाल लेना डबलता नहीं है ना। है ना अन्य प्रत्ययोपचित इसमें चित कर दिया है ये गलत है है है है इसमें अन्य प्रत्ययोप चित कर्माशयस्य एक समस्या और आएगी कि मान लीजिए किसी ने कोई कर्म किया किसी पाप कर्म को ले लेते हैं किसी ने किसी की हिंसा कर दी अब हिंसा करते समय जो हिंसा वाला ज्ञान जो चल रहा था उस समय चित्त दूसरा था कोई ठीक है ना जिस समय हिंसा की थी तो हरक्षण चित्त बन रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं तो वो चित्त और थे उस काल के अब न्यायाधीश के पास केस चल रहा है और न्यायाधीश निर्णय करने को तैयार है अब उस समय व्यक्ति ये कह दे कि जिस समय हिंसा वाला भाव था वो तो किसी और चित्त का था और अब जो मेरे पास चित्त उत्पन्न हो रहे हैं ये और है दूसरे तो वो तो चित्त मर गया जिसने हिंसा की थी अब इस समय वाले चित्त क्यों दंड पाएंगे उसका का दौँग दौँग का धन है, है। तो इस तरह से अन्य प्रत्यय उपचितस्य च कर्माशयस्य अन्य चित्त ने जो कर्माशय बनाया है? कर्म करके जो अन्य चित्त ने कर्माशय बनाया जो इकट्ठा किया कर्माशय और चित्त ही समाप्त हो गया तो कर्माशय भी गया उसका हास्य तो अन्य उपचित च कर्माशय से अन्य प्रत्यय उपभोक्ता भवित और फिर भी यदि फल मिल रहा है दूसरे चित्त को तो अन्याय हो जाएगा ना कि किया किसी ने और भोगे कोई और और इस दोष को दार्शनिक भाषा में क्या कहते हैं अकृताभ्यागम अकृत अभ्यागम न किए हुए की प्राप्ति होना ये दो शब्द आते हैं एक तो हो गया अकृताभ्यागम है किया किसी और ने और प्राप्ति किसी और को हो रही है और एक दोष और आएगा इसी में कि एक तो ये दोष हो गया पहले कि किया किसी और ने फल किसी और को भोगना पड़ रहा है और दूसरा दोष क्या आएगा कि जिसने किया था उसको फल मिला नहीं ये भी तो आ गया दोष इसे कहते हैं कृतहानि तो दो शब्द आ गए ना अकृता भ्यागम न किए हुए की प्राप्ति होना और कृत हानि किए हुए का नाश हो जाना जिसने किया था वो तो बच गया वो तो मर गया ना पहले ही जी तो दोनों तरफ <laughs> तो दोष होते हैं ये अकृताभ्यागम और कृतहानी तो ये दोष भी उपस्थित होंगे इस मान्यता को मानने से क्षणिक मान्यता को मानने से चित्त क्षणिक है ऐसा मानने से तो अन्य प्रत्ययोपचित कर्माशय से अन्य प्रत्यय उपभोक्ता भवित अन्य प्रत्यय उसका उपभोग करने वाला बनेगा तो ये दोष आएगा और यदि जबरदस्ती के द्वारा कोई जैसे तैसे करके समाधान करना भी चाहे इसका एकाग्रता संपन्न कैसी होगी इस विषय को लेकर के कोई जबरदस्ती करके अपना समाधान करना भी चाहे इस गलत मान्यता को लेकर के तो क्या होगा बता रहे हैं कि कथनचित समाधीय मानम अपी यदि किसी न किसी प्रकार से वो समाधान करना चाह भी रहा है तो उस अवस्था में एक न्याय कहलाता है जिसे कहते हैं गोमय पायसी न्याय गोमय पायसी न्याय ये न्याय बहुत आते हैं दर्शनों में ऐसे गोमय पायसी न्याय जैसी स्थिति बन जाएगी ये कह रहे हैं वो अगर जबरदस्ती समाधान करेगा तो कैसे गोमय किसे कहते हैं गोबर के लिए और पायस खीर के लिए गोबर और खीर तो गोबर किससे उत्पन्न हुआ गाय से और खीर यानी कि दूध ले लो दूध किससे उत्पन्न हुआ गाय से तो चाहे गोबर खा लो चाहे दूध पी लो इसे कहते हैं गोमर पाए न्याय हुआ तो उत्पन्न गाय से ही है ना तो गाय से दोनों उत्पन्न हुए चाहे कुछ भी खा लो <laughs> कहने का तात्पर्य यह न्याय वहां बोला जाता है जहां सारा विषय अस्त व्यस्त हो जाए बिल्कुल तो इनकी मान्यता इनको अस्त व्यस्त किए हुए है वो किसी बात का ढंग से समाधान कर ही नहीं पाएंगे जब तक चित्त को स्थित नहीं माना जाएगा नहीं स्थाई रहे सदा वो जब तक ऐसा नहीं मानेंगे तब तक ना तो कहीं ज्ञान का संग्रह हो पाएगा न हमें पीछे की कुछ बातें याद आ पाएंगी ये स्मृति वृत्ति बनेगी नहीं फिर उसकी स्मृति कहाँ से बनेगी कौन याद करे भाई हर क्षण नया नया पैदा हो रहा है मर रहा है कौन याद करे याद करने वाला है नहीं कोई तो स्मृति कहा से बनेगी तो ये ये सिद्ध हो ही नहीं पाएगा कभी ईश्वर का पूरा नया तंत्र हो जाएगा हाँ वो किसको फल देगा वो तो मर मर्रा चित्र लगातार और आत्मा को मानते नहीं वो चेतन सत्ता को मानते नहीं अलग से अरे ऐसा करते स्वामी विवेकानंद जी की फोटो बना के उसमें छप दिया कि कि आत्मा और और और एक झूठा सत्य हम दोनों देखा तो तो कहा आगे कि देखिए ये तो गोमय पायसी न्याय की बात थी दूसरा ये कि स्वात्मानुभव अपहनव चित्त से अन्य प्राप्त स्व आत्मा अनुभव अपने आत्मा का अनुभव यानी अपना अनुभव हर किसी का अपना अपना हृदय पे आत के देखे कोई जो ऐसी मान्यता को माने हुए है अपने अनुभव को देखे क्या अनुभव कह रहा है तो ऐसा व्यक्ति जो ये कह रहा है कि चित्त हर क्षण उत्पन्न हो रहा है नष्ट हो रहा है वो अपने आत्मा के अनुभव को भी झुठला रहा है झुठला रहा है कि नहीं अनुभव कुछ और कह रहा है और मुख से शब्द कुछ और निकल रहे हैं तो यही कहा कि ऐसा कहने पर चित्त से अन्यत्व चित्त के भिन्न भिन्न मानने पर एक चित्त नहीं है अनेक चित्त हैं। ऐसा मानने पर स्व आत्मा अनुभव अपहनव अपहनव कहते हैं झुंठलाना उसको एक और कर देना हटा देना उस विषय को तो ऐसा भी हो रहा है उनके मत में अपने ही आत्मा के अनुभव को वो झुंठला रहे हैं कथम कैसे उसका दृष्टान दिया कि यद अहम अद्राक्षम ये मैं पहले बोल चुका हूं आपके सामने यद अहम अद्राक्षम जो मैंने पहले देखा था ये तो अनुभव और तत् स्पर्शामी उसको छू रहा हूं ऐसा अनुभव उनका भी है जो ये कह रहे हैं चित्त अलग अलग अलग अलग हैं उनका भी तो यही अनुभव है ये बात तो वो भी कहेंगे कि जिसको मैंने देखा उसी को छू रहा हूं तो देखा किसी और ने छू रहा है कोई और तो ये वाक्य बन जाएगा कि जिसको देखा उसी को छू रहा यहाँ तो की बात आ रही है कि कोई एक चीज ऐसी है जिसको देखने का भी पता है जिसको छूने का भी पता है भी पता। गे गे हाँ। तो कथम यद हम अद्राक्षम तशा और यच्च अस्प्राक्षम जिसको मैंने छुआ तत् पश्यामी उसको देख रहा हूं अहम इति प्रत्ये जो प्रत्यय है ये अनुभव ये ज्ञान सर्वस प्रत्यय से भेदे है सारे प्रत्यय यदि हम अलग अलग अलग अलग, -अलग स्वीकार करें हैं चित्तों को अलग अलग अलग अलग, -अलग स्वीकार करें तो ये जो प्रत्यय है कि जिसको मैंने देखा उसी को छू रहा हूं ऐसे प्रत्यय ऐसा अनुभव ये प्रत्ययनी अभेदे न उपस्थित ये अनुभव बता रहा है कि कोई प्रत्ययी प्रत्ययी मन जानने वाला वो एक ही है अभेद अभेद मन एक प्रत्ययिनी अभेदेन उपस्थित ये अनुभव यह बता रहा है कि जानने वाला कोई एक है अलग अलग नहीं एक प्रत्यय विषय अयम अभेदात्मा एक प्रत्यय के विषय वाला है अभेदात्मा जहां भेद नहीं है ऐसा जो अहम इति प्रत्यय है ये जो प्रत्यय होता है ये ज्ञान होता है स्वयं का ये कथम अत्यंत भिन्नेशु चित्तेषु वर्तमान जो बिल्कुल अत्यंत भिन्न अलग अलग ज्ञान वाले चित्त जो तुम मान रहे हो ऐसा मानने पर सामान्यम एकम प्रत्यनम आश्रय वो कैसे किसी एक ज्ञान वाले में आश्रय पा पाएंगे क्योंकि तुम उसको स्वीकार नहीं कर रहे इसलिए स्वान्व्राह्य च अयम अभेदात्मा अहम इति प्रत्यय अभेदात्मा भेद से रहित भेद के स्वरूप जिसका नहीं है भेद का स्वरूप है ऐसा जो अहम प्रत्यय है कि मैंने ही देखा मैं ही छू रहा हूं ऐसा जो प्रत्यय होता है ये स्वानुभव ग्राह्य अपने अनुभव के द्वारा गृहित होने योग्य है अपने अनुभव से ये पता लग रहा है हमें कि जिसको हमने देखा उसी को छू रहे हैं और न च महात्म्यम प्रमाणान्तरे अभिभूयते और ये जो अनुभव है ये प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष प्रमाण इतना प्रबल होता है कि प्रत्यक्ष की महत्ता को किसी अन्य प्रमाण से हम काट नहीं सकते अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा किया हुआ अनुभव किसी अन्य प्रमाण के द्वारा दबाया नहीं जा सकता न प्रत्यक्ष से महात्म्यम प्रमाणांतरेण अभिभूयते और प्रमाणांतरम च प्रत्यक्ष बलें नहीं वह लभते और अन्य जितने प्रमाण हैं प्रत्यक्ष के अतिरिक्त वो अन्य प्रमाण प्रत्यक्ष के बल पर ही अपने अस्तित्व को पाते हैं और जो न्याय के कक्षा में आते हैं उन्होंने देखा होगा कि अनुमान प्रमाण का हम प्रयोग करते हैं वहां भी प्रत्यक्ष पर आधारित होता है वो दे दे। शब्द प्रमाण का प्रयोग करते हैं वो भी प्रत्यक्ष पर आधारित होता है तो अन्य जो प्रमाण है ये प्रत्यक्ष के बल से ही व्यवहारम ल्यवहार को प्राप्त करते हैं तस्मा इसलिए फिर वही बात दोहराई एकम चित्त एक है अनेक, अनेक वाला है और अवस्थितम स्थित है ऐसा नहीं है कि बना और नष्ट हो गया स्थाई है च चित्तम ऐसा है ये चित्त तो ये जो विषय उठाया सारा इसलिए भी कि ये सारा शास्त्र ये चित्त के ही विषय को तो लिए हुए है प्रारंभ का वहीं से हुआ चित्तवृत्ति निरोधा तो चित्त के विषय में जो मिथ्या मान्यताए हैं उनको बताना भी आवश्यक था जिससे कि हम ठीक प्रकार से उसके स्वरूप को समझ पाए और एकाग्रता का अभ्यास कर पाए नहीं तो एकाग्रता का अभ्यास इस मान्यता को लेने वाला कैसे करेगा जब वो मान ही नहीं रहा है कि चित्त एक है वो तो अलग अलग मान रहा है उत्पन्न होना नष्ट होना यह उसका स्वरूप मान रहा है तो कैसे एकाग्रता का संपादन करेगा वो इसलिए ये मान्यता भी खंडन करने की इसकी आवश्यकता थी तो ये विषय उन्होंने उठाया था अब उस समय कौन वर्ग वाले इसको मानते होंगे वो अलग बात रही लेकिन मिथ्या मान्यताएं अज्ञानता की मान्यताएं भाई संसार जब से बना है, तभी चली आ रही है जी, और समय समय पर जो महापुरुष होते हैं ऋषि होते हैं वो उन मान्यताओं को अपने शास्त्रों में लेकर के उठाते हैं और उनका खंडन करते चले आ रहे हैं और ऋषियों का ये धर्म होता है उनका ऋषि होते ही सीलिए इनको सुधारक बोलते हैं सुधार करना इनका कार्य है समाज में तो यहाँ व्यास जी ने ये सारे विषय उठाए उस समय ये मान्यताए चल रही थी किस किस रूप में कौन कौन मानते थे वो बात अलग रही तो इस तरह से ये जो अभ्यास का प्रकरण था उसका यहां पर उपसंहार हुआ है अब अगली कक्षा आठ तारीख को होगी दोपहर को प्रणव ध्वनि Oh